असत् अजन्म अजमतीत असदन किया गया उसी में ही तथ्रेता अद्वित आत्म पार्थिव मैयाकित है वास्तव विस्मेत शिमा जन्म युज्यते युज्यते जन्म तो जन्म जायत जायते जायते जायते तो जायते यस्य यस्य युज्यते नोयते यतया जायते जायते। शत्व, शत्व, माया जन्म। को पंचेंग करेंगे करेंगे जो विद्यमान है उससे उत्पत्ति होगी अथवा उसकी उत्पत्ति हो तो माया से जन्म जो पहले विद्यमान उसका जन्म क्योंकि माया से जादूगर दिखाता है कुछ तो माया से जन्म दिखाता है न कि तत्वत विद्यमान का जन्म ताप्ति का नहीं जिनके के मतिक अनुसार तत्व तो जाए थी तत्व तो जाए थे ताप्ति का जन्म मानेंगे अजन्मा है और ता प्राप्ति का जन्म है तो है अज का प्राप्ति का जन्म नहीं हो सकता है अजन्मा का नहीं तो अर्थात तो, जातम कसे ही जायत थे अजन्मा का जन्म नहीं तो जन्म हुआ किसका जातम जो जन्म हुआ है जातम कब से जो जन्म हुआ उसकी उत्पत्ति जो अजन्मा है उसकी उत्पत्ति नहीं तो जात से ही जन्म जात जन्म कहेंगे तो जन्मे के पहले जात जात होने के लिए उसके पहले जन्म अनवस होते इसलिए जन्म हो नहीं सकता ठीक है हमें यद आत्मतत्वम सदा सब एक रूपम कबसे माया जगत आकार जन्म लिखता आत्मतत्व सदा एक सब सद एक हमेशा सदा सब सद एक रूपम ऐसे एक रूप आत्मतत्व उसका जगत जगत जन्म वास्तव कैसे हुआ यदि वास्तव जन्म कहीं तो सदा एक रूपये नहीं, नहीं हुआ इसलिए माया जगत जन्म नहीं माया से भी कैसे हुआ जन्म माया या पार्थ समर्थन धुन जो अर्थ है उसको समर्थन करने के लिए पटुतरा ध्वनि रूपये विवेचन योग्य नहीं अनिर्वचनीय सतनी असत नहीं नहीं इस प्रकार ऐसे अर्थ समर्थन ऐसे दिखाने के लिए पटुतरा है एक पारूपे आँग, तो अनेक रूप से उत्पत्ति होनी है विरोध है ये वास्तव अ द्वितीय है अजन्म है एक रूप है विपक्ष दोषमाह य जन्म मानेगी तो दो से तत्व तो जायते जस् जिन के मत के अनुसार तो जात से जन्म होगा यदि मते ब्रह्म परमार्थ से तो जगदात्म न जायते ब्रह्म ही वास्तव व जगत रूपन्न होता है परमार्थ का तो, तो उसके मत के अनुसार अजस् जाय का प्रतिज्ञाया व्याहत प्राप्त अजन्मा जगत ये तो प्रतिज्ञा तो व्याहत विरुद्ध है अजस्य जन्म हो नहीं सका अर्थात सिद्ध होगा जात से वो जायमान जात से जायमान जात, जात का ही जन्म जो जन्म हुआ है जात हुआ है उसका फिर जगत कारण जन्म अजन्म का जगत का कारण जन्म नहीं होगा जात से वह जगत जन्म तो जात जन्म जिसका हुआ जगत्या कारण जन्म कहीं तो पहले जातक ही से हुआ और अजन्म का जात जन्म नहीं होगा तो फिर भी तो त्याग अनावस्था ही करता जात्य जन्म मानेगी तो अनावस्था किसी प्रकार से जन्म वस्तव आवेदयश्रुत्याद्श्रुतिक आवेदय दुश्यजादुक्त तथाधया तथा विद अवैत ज्ञान कर निर्धारित अर्थम श्लोकाक्ष जो अर्थ निर्धारित निश्चित हुआ उसका भी अनुवाद करते भगवान भाष्यकार आगे श्लोक का अक्षर शब्दार्थ तो कथन करने के लिए एवं ही श्रुति वाक्य सत्य प्रवाह अभ्यंतर अजम आत्मतत्व अव्यय न तत्दस्तीमेज तो तो इस प्रकार स्व्यापया जन्मत्मक तत्व अयो अस्त ये निश्चित युक्त अधुना एक पुनः निर्धार्य युक्ति से अभी निर्धारण करते हैं। नहीं उत्तम युक्त अंतरण पुनर्धारित प्रवृत्ति कहा गया है, है। उसको युक्त अंतरण अन्य युक्ति के द्वारा <coughs> <coughs> पुनर्निर्धारितुम पहले निर्धारण हुआ है फिर अन्य युक्ति से निर्धारण दो बार करने के लिए फिर करने के लिए ग्रंथ ग्रंथ की इसी तो इसका करते प्रभुति अच्छा एक तेजनिर्धारित इसे आत्मतत्व अर्धकोत्तर संकेत श्लोक के पूर्वार्ध शंका का उत्तर इस व्याख्यान करने के लिए तरह तो शंका करते भाष्य त्रपात सदा अग्राह्य मेरे चेद असदत ये शंका है तस् ऐसे आत्मतत्व अद्वितीय है और अन्य कुछ नहीं सब मिथ्या है तो अग्राह्य में वो फिर किसके द्वारा ग्राह्य नहीं होगा आत्मतत्व ग्रहण करने के कोई अवरा नहीं रहा अग्राह्य जो, जो है तो असदैव आत्मतत्व जो ग्राह्य होता है उसमें प्रमाण ही नहीं श्लोक सप्तमें हम परामर्शित है तस् शोके श्लोक में यहाँ यदाचिदी गृह्यदत्यंतव सीषाणिपत्ष्ट प्रमाणाभाव प्रमेसीदि पूरे शिखा भीपरा कदाचि भी यन्न कभी भी, भी, भी, भी ग्रहण नहीं होता है जिसका ज्ञान नहीं होता है वह तो अत्यंत असद असद्य होता है सभी सीषाण जिस जगन कुछ ये सन चाहव्यं प्रमाणाभाव प्रमेय लक्षण प्रमाणा वस्तु सिद्धि यदि प्रमाण नहीं प्रमेय वस्तु की सिद्धि के प्रमाण से ज्ञान होता है तो वस्तु की स्थिति होती यदि प्रमाण नहीं तो ऐसा ही नहीं है कार्यलिंग का अनुमानवशाद आत्मतत्व से कारण सत्व निर्धारण निर्णयात न सत्व चौद्यमित दुषय कहते हैं कार्यलिंग का अनुमानवशात कार्यलिंग का अनुमान के सामर्थ्य आत्मतत्व से कारण तेन सत्वनर्णयात आत्मतत्व का निर्णय करेंगे कारण रूप से असत्यम चौद्यम न असत्व चौद्य चौद्यम असत्य न असत्तम इति नसत्योद न असत्तम आत्मतत्व न असत्तम इस प्रकार से इति चोदे न असत्तम असत्तम न इति स आत्मतत्व साधन आत्मतत्व नोदे चोद्यो न इति सोद्यम से असत्तम आत्मतत्व असत चोद आत्मतत्व चोदय आत्मतत्व नसत्यम आत्मतत्व असत्य नहीं इसलिए ये जो पूर्व पूरा चोदय नएपुस्तक में पाठे आत्मतः असत्तम नसत चोद्य दूसरी नहीं है इति चौदाती आत्मतः चौद्यम दर्श ये तो ठीक है आत्मतः न सत्यम निर्णया न सत्यम निर्णया न सत्य ना सत्यम आत्मतत्व से ना सत्यम इस अभिप्राय से चोट चोद प्रकार दर्शती अने कार्यलिंग के अनुमान के कारण आत्मतत्व से कारण सत्त नि होता है इसलिए आत्मतत्व से अस नाय से कार्य ग्रहणार्थ कार्य का ज्ञान होता है कार्य का के ग्रहण होता है तो उसका कारण होना चाहिए टीका संग्र तो में संग्रहितम अर्थम दृष्टान्त में देवन संग्रह रूप से संक्षिप्त रूप से संक्षिप्त कहा गया अर्थों को से स्पष्टीकरण करते विवरण करते यथा यहां मैयाजन्म कार्य सत्मा माया विषय जन्म होता है माया से जन्म रास्त जादूगर से एवं जगत जन्म कार्य गृह मायावीनमेव पर मायास्पदम जगजन्मयास्पमे जगत का जन्म होता है कार्य दिखता है ज्ञानी मानव जैसे ज्ञानी मानव कार्य मायावी को ज्ञान कराता है इस प्रकार जगत दिखता है कार्य इसका कारण मायाव एव परमार्थ संतम मायावी तो वास्तव है जो कार्य दिखाता है वास्तव जाति जगत वास्तव है में, ठीक इस प्रकार मायाभिनव परमार है परमार्थ संतम आत्मा नहीं पार्थिक को एक आत्मा को जगत जन्म मायास्पद अवगमित जगत जन्म माया नया से ज्ञान करातेमतम सदिष्ठान कार्यवाद संप्रति में माया के कार्य को दृष्टान्त बना करके सदिष्ठान सत सद अधिष्ठान कार्य सत उसका अधिष्ठान होता है तो जगत कार्य भी जगत प्राप्त कार्य भी कार्यवाद सदधिष्ठान उसका कोई सदरूप अधिष्ठान हो पूर्वार्धरा योजना श्लोक के पूर्वार्ध पूर्वाधकअन बताते हैं यस्मा शो हिम कारण मैयाम्स कार्य से जगजन्म युज्य न सतम सत्म कारण से ही कार्य असत्य नहीं माया निर्मित से हस्त्याधिकार्य से माया जादूगर दिखा देता अधिकारी जिसे दिखाता है विद्यमान सतरूप मायावी से जन्म होता है जगत का भी जन्म कार्य होने का कारण कोई विद्यमान कारण से होगा न असत कारण तो असत रूप कारण से नहीं होगा कारण से सप्तम अविवादन इतिशेष इसलिए कारण सद्रूप इसमें कोई विवाद न असत है कि तस्वीर निस्वभाव क्या कारण सही बात है असत से उत्पत्ति नहीं क्योंकि जो असत वस्तु से आदि है निस्वभाव जिसका कोई स्वभाव ही नहीं सत्य ही नहीं स्वरूप ही नहीं तो वो कारण कैसे होगा कारण कारणत तो ही बात न तो तत्व तो आत्मा तो ने जन्म है तत्वतः आत्मा से कार्य की उत्पत्ति या नहीं तथा अन्यूतः जन्म आयुगा तथा अन्य सद्रूप का असत का जन्म नहीं हो सका यदि सद्रूप उसका जन्म नहीं होगा असद रूपे तो जन्म नहीं होगा इसलिए नतु तो तत्वत आत्मा जन्म आत्मा से जन्म नहीं होगा क्योंकि जन्म में किसका होगा का होगा असत का होगा तथाभूत से सत असत सदरूप का असद का जन्म नहीं हो सकता सद ही पंचमतम पदम गुरता सदरूप से असद से जन्म नहीं होगा जो सतः पंचम तो को लेकर के निमित्त कारण पर अत्या व्याख्यातम जिससे माया जिसे कार्य बनता है इस प्रकार सदरूप कारण से कार्य बनेगा जो पंचमंत्र होगा निमित्त कारण पर व्याख्यान किया गया संप्रति सतहित षठियंतम पदम आ उपादान प्रत्या व्याख्यान करते अभी सतु ही माया का जन्म सद वस्तु का जन्म होगा माया से अभी निमित्त कारण तेनो व्याख्यान हो गया अभी उपादान कारण तेनो सत्य उपादान का माया से जन्म होगा वास्तव नहीं अथवा सतो का से विद्यमान से वस्तु ना जो वस्तु विद्यमान है रज्ज्वादि विद्यमान है उसका जो सर्पादि कार्य होता है वास्तव नहीं होता रजू सर्प नहीं होती माया से होगा अज्ञान से इसी प्रकार विद्यमान आत्मवस्तु का जन्म माया जन्म इज्जत माया से हो न तो तत्व तो वास्तव तो तो तो। जन्म नहीं होगा जो विद्यमान पहले है इस प्रकार दृष्टांत में तथा तो अग्राह्य साथ ही है वह आत्मनु यद्यपि आत्मा अग्राह्य है ज्ञान का विषय नहीं फिर भी सदरूप होना चाहिए उसका ही जन्म होगा रजू सर्प पर जगत रूप माया जन्म जिससे रजु सर्प की माया थे और इसी प्रकार रूप आत्मा का ही माया से जन्म होगा न तो, तो तो तो सब वजह से आत्मा न जन्म वास्तव अजन्म आत्मा का जन्म नहीं हो सकता ठीक है यथा रज्जु हो सर्प धाराद्या मायाकृतन जन्म रजू का जन्म होता है सर्प धारा सर्पधाराद्याण सर्प जलधारा आदि से चित्र, छिद्र दंड माला इत्यादि व्याण तो जन्म है भ्रांति अवस्था में तो मायाकृत जन्म वास्तव नहीं तथा ग्रह से सद्रूप से आत्मतत्व से जगदात्म जन्म मैया प्रयुक्त प्रतिपक् प्रतिप्त ज्ञात जन्म मया प्रयुक्त मया प्रयुक्त अग्रह से अपरूप से यद्यपि ज्ञान का विषय नहीं तथा तथापि सदरूप आत्मतत्व कारण होगा उसका ही जगत जड़दुरुष जन्म होगा माया हो जन्म से होगा जन्म रहित से वस्तु तो जन्म व्याघातक आत्मतत्व तो तो अजन्म है अद्वितीय आत्मतत्व तो तो जन्म रहित जन्म रहित का जन्म वास्तव तो नहीं होगा जन्म रहित का जन्म व्याघात है इसलिए जन्म रहते का जन्म जित हो माया से जन्म होगा उत्तरार्थ भी हो जाते <coughs> तो यस्य यस्य अजम आत्मतत्व यस्य यादीन जिसके वादि के वादि कें, मत के अनुसार अजन्म आत्म होते हुए जगद्रूपेण जाये थे नजम जायत सक्य वक्तुं विरोधा तो अजम जायते अजन्मा जन्एते अजन्मा तो जाए थे इसका विरुद्ध अजम जाए थे वो क्यों कह नहीं सकते तो फिर क्या कहेंगे अर्था तो तो तो जातम जायते चापन उसके बाद के मत के अनुसार अर्थ होता जातम जाये अजम जायते तो नहीं कह सकते तो जातम जाएती चापन ये प्राप्त हुआ जातम जायते जातों का जो जा जन्म हुआ है सजाएते जो जन्म हुआ सजाएते जाए तो कहीं तो फिर जन्म हुआ कैसे और फिर अजन्मा का जन्म नहीं होगा तो जात से जन्म तो अनवस्था से आयमान तिल जात होने पर जायमान होगा जन्म के बाद ही जायमान होगा जाता जन्मन ऊर्धव जन्म के पश्चात जायमाना होगा तो पहली जन्म भी जात से जन्म होगा इसका अनवस्था होगा तस्माज तो अजम एकमे आत्मतत्व मायक नात्विकयी का नहीं आत्मतत्व सिद्ध होगा माया से जन्म तो वास्तव नहीं है सत्पूर्वक कार्य मित्र न व्याप्ति सिद्धांत ने कहा कार्य हे तो उसका कारण सत होना चाहिए तो कार्यम सत्पूर्वकम ये व्यक्ति को लेकर के अनुमान कार्य लिंग का अनुमान मायावी का कार्य दिखता है जैसे उसके कारण सदरूप मायावी है जगत रूप कार्य दिखने से उसका भी कारण सदरूप को होना चाहिए वो आत्म तत्व तो यत कार्यम तत्त सतपूर्वकम यत्र कार्यम तत्व सत्पूर्वकम ये व्याप्ति को लेकर के सिद्धांति का अनुमान है पूर्वी कहते इसे व्यक्ति नहीं क्योंकि जो लोग असतवादी बौद्ध शून्य असते उससे ही कार्य के प्रति कहते तो कार्य तो है कि तो नहीं रहा यत तो कार्यत्म तथा तो सतपुर व्याप्ति का व्यविचार होता है असतवादी के मत के अनुसार वो तो असत्य कार्य मानते है असतवादी वादी भी असत सजिवत ऐसा संका से उत्तर देते है असतो माया जन्म नैव युज्यते असतो माया जन्म नैव युज्यते मन्ध्यापुत्रो न तत्व मयया वापि असत वस्तु का जन्म होगा माया जन्म वास्तव नहीं होगा असत वस्तु का हो अत असत वस्तु से किसी का जन्म हो असत्य से किसकी उत्पत्ति वास्तव नहीं हो सकता माया से होगा अच्छा ये कहते माया जन्म तत्व तो नहीं होगी जता तत्व तो नहीं होगा और ये एक प्रकार कहते है तत्व तो नहीं होगा माया से भी जन्म नहीं होगा जो असत्य है उसका तत्व तो जन्म नहीं माया से भी जन्म नहीं होगा सत्य का तो माया से जन्म होगा जो असत्य का माया से जन्म बंध्यापुत्र कहीं माया से उत्पन्न होता है ये भी नहीं असत माया जन्म तत्व व जन्म नहीं बोल माया से भी जन्म नहीं होगा सत्य से ही जन्म नहीं होगा दोनों प्रकार क्योंकि बंध्या पुत्र न तत्व में जाए थे माया वाप जा उत्तर श्वक में तत्व न माया वापी न जाए थे अनुरोध से पूर्वाध में ऐसा अर्थ करना माया जन्म तत्व तो जन्म न असत्व सुख व जन्म माया से नहीं हुआ तत्व से भी नहीं हुआ क्योंकि बंध्या पुत्र तत्व से उत्पन्न नहीं होता है माया से भी उत्पन्न नहीं होता टीका नत अतवा नसत सदा कारण जन्म असत सदा कारण जन्म तत्व तो नहीं अतत्व तो भी नहीं असत तुच्छ है वो सदा कारण जन्म वास्तव तो नहीं अतिक भी असत्य का जन्म वो भी नहीं उसमें दृष्टातिया बंध्यापुत्र न तत्व माया वापत पूर्वाधी व्याकृति श्लोक पूर्वाधिक की व्याख्या भाष्य में असतवादीना असत अभाव असत माया तत्व न कथचन जन्म युज असत्य अ वास्तव्य ही नहीं उसका मायासी जन्म अथतात्विक जन्म कभी नहीं पता है असत तो क्योंकि निस्वरूप नि, निर्गतम स्वरूप जिसका स्वरूप है ही नहीं स्वरूप अभा जिस स्वरूप ही नहीं तो उसका जन्म न तत्व तो होगा न तो अपना कार्याण नहीं उत्तम जन्म हेतु महाव अदृष्ट तो कहीं से नहीं दिखाया गया असत्य की उत्पत्ति वास्तव था माया से के उत्तरार्थी की व्याख्यान करते हुए भगवान भाष्य का दृष्टान्त में इस उत्तर दिया कहीं नहीं दिखा गया असत्यो माया से जो अध्यव हेतु है उसी हेतु का ही स्पष्ट दृष्टान्त देकर न ही वंध्या पुत्र माया तत्व तो वाजाय बंध्या पुत्र कहीं माया से उत्पन्न हो गया कथ उत्पन्न दोनों ही नहीं होता सदवादो माया संभवती असदाद तो माया से संभव नहीं सदवादो माया से संभव माया से सत्य उत्पत्ति ये तो हो सकता तो है और असदवादक असद तो, तो माया से भी संभव नहीं यदि विशेषण दर्शन उपसंहार करते ये विशेष है असत्य कार्य की उत्पत्ति तो वास्तव तो नहीं माया से भी नहीं कर सकते इससे कहीं दृष्टान नहीं कहता असत्य कोई माय से उत्पन्न हुआ असत्य के माय से उत्पत्ति तो से दिया। से से नहीं सत्य माय के उत्पत्ति जादू जादूगर से सत्य है माय से हत्या दिए खाद्य ये तो संभव है असत्य माय से जन्म नहीं है तस्म आज अत्र असदभाव दूरते अनुपन्न करता असदभाव असत से ही कार्य बनना ये दूर से ही अत्यन्त तो अप्रमाणिक है अत्र अत्र इति कार्यकारश्य अरूण स कार्यकार मेरे उक्त उपाद जन्म मैसे असत्य का सपत तो तो से वो माए दया वास्तव नहीं इसके ही प्रतिपादन यहां दया भाषते मन स्वप्न तथा जागृदया भाषति माए या मन <laughs> मन स्पंदते स्वनेथा सौ नैदी तथा स्पंदते मन का होता है जी जैसे लगता है सपने में। तथा तथा जागर देवासं, जागर देवासं मायास्पंदते। दे, दे तथा मायास्पंदते। माया से ये तो देते लगता है माया इति जन्म सिद्धांत ने कहा पूर्व पूरे उठी जन्मरादी श्लोकव्या चौद्य श्लोक व्यावृत्य चौद्य है क्या है सत का माया से जन्म जो सिद्धांत निकाल वो ठीक नहीं उसका पूर्व सिद्धांत उत्तर देता है <coughs> जागृत स्वप्न दोनों अवस्था में भी देता मनस्पंदित इति श्लोक व्यावर्तियम चौद्यम इस प्रकार श्लोक के द्वारा जिसे शंका की निवृत्ति होती पहले कहते कथम पुनः सतो माया है वह सत्वस्तु का माया तो तो से जन्म कैसे होगा ये प्रश्न आक्षेप है सिद्धांत कहतेष्ठानूपेण मनो की सदि सदृष्टानतेमुतर अधिष्ठान रूप से मानव ही मन वस भी सद्रि घटपटादी जितने वस्तु घटुअस्थि कटुअस्थि मटो अस्थि मन अस्थि सद्रूप अधिष्ठान घटपटादि अनवी अधिष्ठान रूप से सदरूपे मन अध्यक्ष उच्य से ध्यान है विकल्पित विकल्पित ज रूप से दिखा जाता है और अधिस्थान परमार्थ मन पर विज्ञानते आत्म रूपेण अभिक्षम सद अधान रूप से जब दिखा जाएगा मन भी सदरूपन सद् सदरूप ही ब्रह्म ही किन्तु टीका नहीं मनस कथम ये अनेकदापन आसंक स्वप्न दृष्टान्त जाते मन जी वस्तु तो हो गया तो के प्रकार स्पंदन क्यों होता है कैसे होता है शंका करने पर सिद्धांतिक स्वप्न दुष्टांति दी जिससे स्वप्न में अद्वित होकर के मन दो रूप से दिखता है अनेक रूप से इसी प्रकार जागृत काल में ग्राह्य ग्राहक रूपेण दया भाषम स्पंदते तो मन ही स्पंदते ग्राह्य ग्राहक रूपेण कुछ ग्राह्य ज्ञ कुछ ज्ञान ग्राहक दयाभाषम यथाश तथा स्पन्दे द्विताभाष वास्तव तक द्विता नहीं स्वप्ने माया रज्जाम सर्प रज में जैसे सर्प महान होता है जैसे स्वप्ने माया मनस्पंदते माया से ही मनो अनेक रूप से दिखता है दाष्टान्तिक महा जैसे यथा स्वप्न दया भाषण स्पंदते माया मान ये दृष्टान्त हो गया दाष्टान्तिक के तथा जाग्रत दया तथा तद्भदेव जाग्रत दयाभा भास जागृत कारण दया आभाे वास्तव नहीं इसका अर्थ कर जागृति स्पंदते माया मन जागृत भी माया से मनस्पंदन होता है माया मनस्पंदत इव स्पंदन जैसे वस्तुता नहीं माया से कम से मायाधीन मनस्पंदन अवस्तुभूत दुत तो इव इतम स्पंदते इव मन का स्पंदन वास्तव नहीं क्योंकि मायाधीन माया से होने से वास्तव नहीं मायाधीन मनस्पंदनम मनस्पंदन भी माई के और माई का होने से अवस्थभ वास्तव नहीं इसको दुतन करने के लिए प्रकट करने के लिए भगवान भाष्य कार्य करते मनस्पंद मनोब्रम कारण द्वैत का दो कारण हो गया मानवीय के कारण ब्रह्म के कारण ब्रह्म कारण है और मन का स्पंदन मानवीय के कारण द्वैत से कारण दो मन और ब्रह्म दो ऐसे माना सिद्धांत ने इसे असंख्य दृष्टांत न सिद्धांती सिद्धांति के द्वारा ऐसे शंका का निराकरण करता है अद्वच संशयः मन स्वप्न संशय मन संशयः संशय अवय तथा न न संशयः संशयः तथा जागृण संशय संशय अद्वैंस मन स्वन तथा असा न संशयः अद्ययन के वास्तव में अद्ययन के मन स्वप्ने दयाभाषम स्त इसमें दयाभाषम न संशय अद्वितीय होते हुए भी दया भाष में दिखता है इसमें कोई संशय नहीं तथा तो जागत अध्ययन तो दया भाष न संशय जागृत काल में अद्वितीय द्वित रूप से लिखता है ग्रह ग्रह के रूप से दृष्टभाग विभजते अदय मन सवन संशय ये दृष्टाते विभाग व्याख्यान कर करते राज्य रज्जपेण सर्प पर परम आत्मेण अद्व सर्पवास्तव सर्पत्व तो वास्तव रज्जपेण वास्तव सर्प अध्य सर्प रज रूपेण सत्य सर्प रूपेण कल्पित ही रज्ज रूपेण सत्य रज रूपेण सर्पय शार्पे य यथा सर्प रज्ज रूपेण वास्तव ही ठीक इसी प्रकार परमार्थ तो आत्मरूपेण अद्ययन आत्मरूपण परमार्थ तो अद्वितीय है ऐसा होता हुआ आत्म अद्ययन सद मन दया भाषण स्वप्न स्वप्न में दया भाष होता है वस्तु तो आत्मरूपेण मन देखेंगे अद्वितीय है और दयाषण जैसे रजू रूप से सत्य होते हुए सर्व रूप से दिखता है ठीक है दृष्टान्त चैतन्य अतिरिक्त से ग्राहक भेद से मनस्पंदित से असत साधित दृष्टान्त है में चैतन्य अतिरिक्त चैतन्य एक है स्वप्न दृष्टा है उसको छोड़कर के बाकी ग्राह्य ग्राह के भेद ग्राह्य स्वप्न में कुछ दिखते हैं ग्राहक दिखते में कुछ कल्पित करके दिखता है व्यवहार करता है जितने भेद सब है मनस्पंदित है मनस्पंदित असतम चैतन्य से कुछ नहीं चैतन्य सदृप उससे अतिरिक्त सब असत्य साधे भाष्य में नहीं सप्ने हत्यादि ग्राह्य तब ग्राहक व चक्ष विज्ञान व्यतिरिक्राह्य हत्यादि और ग्राहक ही चक्षुरादि इंद्रिय इंद्रिय विशिष्ट कोई व्यक्ति कोई ही नहीं इंद्र व्यापुरता नहीं है तो इंद्रिय नहीं इंद्रिया विशिष्ट कोई प्रमाता नहीं साक्षी से भान होता एक अधिष्ठान चैतन्य उससे अतिरिक्त ग्राह्य ग्राह्य भेद ही विज्ञान व्यतिक व्यतिदूप विज्ञान विज्ञान साक्षी से भिन्न व कुछ निकाँ तथा जागरीतेमस्वेण अवयन मन अदरित में परमार्थात्मस्वरूपेण अदृष्ठन रूप से अदय सदूप अधिष्ठान सद ठीक इस प्रकार मन सत मनु सत घटे सर्वत्र अनुगत है वही ब्रह्मस्वरूप मन भी सदरूपेण जब देखते हैं अद्वित पर मन परमार्थ स्वरूपे अद्यय सद ग्राह्य ग्राहक देहिता कारण अवभाषते कारण दिखता दिखता है वास्तव तो नहीं तथा पर विज्ञान दिशेष तस्वीर मयाकल मन स्पंदते न कारण्दय शक्ति पर विज्ञान ज्ञानस्वरूप उसका ही अवस्था दे भी विशेष अभाव जागृत तो अवस्था हो सपन अवस्था हो एक विज्ञप्ति मात्र रूप आत्मा है उसका कोई विशेष नहीं निर्विशेष ही है। और उसमें जैसे राज्य में सर्पादि कल्पना होने पर भी रजु रज रूप से सदरूप है ठीक इस प्रकार आदित्य आत्मा तत्व तो तो सदरूप है उसमें तस्मिन एवं अधिष्ठान है मायाकल्पित अधिष्ठान है विज्ञंती मात्र चैतन्य उसी अधिष्ठान ही मायाकल्पित माना अलग से कल्पित है मना, मना थे थे रजी जैसे का में स्पंदन होता है भी अर्थात चैतन्य मात्र ही कंपन है वास्तव जागृत अवस्था सपना सदन अवस्था में समान है अधिष्ठान में नया से कल्पित है मान स्पंद दयाकार इति अंगीकाराते मानव से न कारण दो संकित है मन स्वयं ही माया से कल्पित जिसका स्पंदन होता जागे जागरूक में तो मन स्वयं पारमार्थिक है ना अधिष्ठान रूप से पारमार्थिक है अधिष्ठान सदृत है अधिष्ठान ही अद्वैत है और मन स्वयं माया कल्पित है तो अधिष्ठान ब्रह्म एक और एक माया मन मिलकर दो कारण मन कोई वास्तव नहीं मन स्वयं अध्यस्त है अधिष्ठान रूप से ब्रह्म ही है तो ब्रह्म से भिन्न नहीं जो कारण है ब्रह्म से भिन्न मन भी नहीं जो कारण मानो और ब्रह्म ऐसे शंका नहीं करने चाहिए जागृत इस अर्थ जैसे सपने में विज्ञान व्यक्ति कुछ नहीं भी अभी तथय तथैव तथा इस अर्थ ऐसा ही अद्वितीय ब्रह्म एक है उससे अतिरिक्त विज्ञान विपरेषण ग्राह्य ग्रह का उच्च नहीं है परमार्थ सद विज्ञान विज्ञान मात्रा विशेष आदि जागृत कार्य परमार्थ सब विज्ञान मात्र है विज्ञान मात्रृत तो है ज्ञान है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं बराबर है इसलिए जागृत प्रतंत्र ग्राह्य ग्राह का वास्तव नहीं मन का स्पंदन है मनो मात्रम मत दैतमित प्रमाण जैतजीत मनो मत ही मनुष्य ही न सतराचरम् मनोदृश्यद्वैत सचराचर मनसो शमनी भाव द्वैत सतराचरम् मनसो यमनी देतम मनसा अमनीभावे मनुदृश्य मनस अमनी भाव देत गृह देता ये किंचिति सचराचर चराचर के साथर जंगम अचरे स्थर चर जंगम सावर जंग के साथ जितने कुछ द्वैत दिखता है सब मनोदृष्यम एवं मनोदृष्ट मनो, मनो, मनो मन के द्वारा ग्रहण होता है अन्य व्यक्ति से सिद्ध होता है मन सत्य द्वैत सत्यम और मन जब नहीं तो द्वैत नहीं दिखता है मन सही अमनिभावित जो मन अमनिभाव हो गया अमनस्त को प्राप्त कर लेता है सुसूत व्यवस्था मन अपने कारण में लीन हो गया समाधि व्यवस्था में मन नहीं रहेगा तो दे तो नहीं हो उपलब्ध दे थे देता तो मन सत्य देना इसलिए मन ही रूप से दिखता है मनो मात्र वृत्तम अनुद्ध श्लोक तात्पर्य माह अतिथ्य के अनुवाद करके इस श्लोक का तात्पर्य कहते भगवान भाष्यकार राज्य जवे मन रज्जु राज्य सर्प राज्य ही ये रज्जु मन कलना इति अन्य व्यतिरिक लक्षणम अनुमान क्या प्रमाण है मन ही है नहीं है इसमें क्या प्रमाण है ऐसे व्यतिरिक्षण तो अनुमान अनुमान व्यति यथा रजु सर्प रूपेण विकल्प्यती रज सर्प रूप से विकल्पित होता है तथा दैत रूपेण विकल्पनात्मक दैत रूप विकल्पना ही है सदृप मन ही तथा अविद्या प्रमाणगवेषणाया विशिष्ट अनुम उपन्यस मन ही कलना है तथा अविद्या तद्या कल अत प्रमाणगवेश अशिष्टनुमान कथन करते हैं तदे प्रश्नपूर्वक प्रकटन तदे मन ही देखे लिखित है इसको प्रश्न करके स्पष्ट करते प्रथमाशरासोक के पूर्वार्ध की व्याख्या करके करते कथम ये प्रश्न है उत्तर तेनाली मनसा विकल्प मन न दृश्यम मनोदृश्यम इधम दही मनसा दृश्य मनोदृश्यम वही मन की तरह दिखता है विकल्प मन न मन सैं विकल्पित है अध्यस्त है अभ्यमन मन मनसा इद्यम ये स्वयं मन ही अभ्यस्त मनिक्हरा इद्यम कर दैत इति प्रतिज्ञा इसम दैत मन ही मनसने तद्भाव तो भावा तदभाव तो भावे मनसभा द्वैत भावा तो ठीक मनस्वभा विमत मनो तद्भावतवाद यृदे निटाद आरचित विमत यदृश्य प्रपंच के पक्षनाध्ये मनो मनोत्रा वाक्य विमत मनो विमते विवादास्पद विवाद वास्तव अथ मनो विवादास्पद बनाकर के मनोमात्रम साध्य है मनोमात्र तद्भाव नियत भाव तो आप मनस्वभाव नियत भाव मन रहने पर ही द्वैत का भान होता है मन नहीं रहने पर नहीं रहता है यथा मृदभाव निभाव मृन्मात्र घटादे मिट्टी रहने पर ही घट रहता है मिट्टी के बिना घट नहीं रहता है नियत भाव निभाव घटादे तो घटादे मृदमात्र रहने पर ही घट है <coughs> तो में ये हुआ घटा देती उत्तम व्यतिर स्पर द्वित व्यतिने पर ही ग्रहण होता है मन महिला देते ही नहीं इसी व्यक्ति को स्पष्ट करते है जिससे व्याख्या है मन से ही अमन भाव मन जबनत्व को प्राप्त कर लेगा अमनी भाव कैसे निरुद्धे विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्य अभ्यास मन का, का निरुद्ध जब हो जाता है निरुद्ध मन से मन का निरुद्ध कैसे होगा विवेक का दर्शन अभ्यास और वैराग्य विवेक पूर्वक दर्शनों के उद्देश्य से जो अभ्यास विवेक पूर्वक तो दर्शन उद्देश्य उद्देश्य के लिए आ, आ, और अभ्यास और वैराग्य इन दोनों से मनोज निरुद्ध होता है अभ्यास वैराग्या अभ्यास न तो कौन तो से वैराग्य न गृह तो अभ्यास ये विवेक दर्शन के उद्देश्य करके अभ्यास और वैराग्य से निरुद्ध होता है मन रज्ञाव वा लय ग में जैसे लीन हो जाता है ऐसे में मन लय को प्राप्त कर लिया कारण में मन अपने कारण में लीन हो जाता है निरुद्ध हो अथा लय ग समाधि के द्वारा मन अनुद्ध हो जाए अथवा सुश्रुति में लय को प्राप्त करे देतम नहीं उपलब्ध थे द्वैत की उपलब्धि नहीं हो टीका सामद सापोद्वैत से नसत्व्य पूरा शाधि काल में सुशुतिवस्था में द्वैत अनुकलम भेटी द्वैतिक उपलब्ध नहीं होता है समाधि सामश्रुतिवस्था में एताव असत्ज द्वैता है सामने नसत्व उपलब्ध नहीं होने पर असत्व न ऐसा शख्या के ना सिद्धांति के अस्ता है मनाधीनामेय स्थिति प्रमाणिकधीना प्रमाणिक विना एक सिद्धि कैसे होगी इसे अभिप्राय से कहता उपलब्धि अभाव सुवस्था में मन निरुद्ध होने पर द्वित की उपलब्धि नहीं उपलब्धि अभाव जब उपलब्धि नहीं होती प्रमाण नहीं तो कैसे सिद्ध होगा प्रमाणिक अध्ययन परमय उपलब्धि तो नहीं प्रमाण नहीं तो सिद्धम दे तक असत्य मनस यद अमनस्तम उत्तम उपादय मन स्वयं अमन हो जाएगा अमान अमन भाव अमनस्तव मन का जो स्वर्ग के संकल्प है विकल्प आदि वो रहित तो हो गया तो अमन हो गया और सदरूप हो गया मन वस्तु तो सदरूप ही ये जैसे सर्प प्रतितिकाल में भी रजू रूप ही है भ्रांति से सर्प आदि रूप से दिखती है रजू जब भ्रांति निवृत्ति होती है रजु रूप से दिखते थे रजू ही है सर्पादि सा मन भी इस प्रकार संकल्प विकल्पात्मक मन का, का सत्य जो संकल्प विकल्प निरुद्ध हो जाता है निरुद्ध हो गया मन से अमन अधिष्ठान सदुरूप ही रहा उससे अधिष्ठान शत्रु से कुछ नहीं रहा इसका प्रतिपादन करते थे आत्मस्याबोधन न संकयसे यदा कमस्ता या भाव तदग्रह यदा आत्मसत्य अनुबोधन न संकल्प साधक आत्मा सत्य अनुबोधे न आत्मा एवं सत्य आत्मसत्य से अनुबोध आचार्य उपदेश के बाद शास्त्र आचार्य उपदेश के अनुबोध ज्ञान आत्मा ही सत्य मिथ्या है आत्मसत्या अनुबोध है न आत्मा ही सत्य सत्र वास्तव नहीं है तो संकल्प नहीं करता है न संकल्प सत्य तो बुद्धि होने पर इष्ट साधनम इधम मिथ्या ये सब संकल्प होता है यदि असत्य तो मिथ्यात्व तो बुद्धि होगी है नहीं तो कोई नहीं चाहता मिथ्या वस्तु मुझे मिल जाए नहीं चाहता जानते मिथ्या ऐसे तो प्रयोजन सिद्ध नहीं होगी भोजन भूख है भोजन करने की इच्छा है तो भोजन काम है तो इधम में तो इच्छा होगी किन्तु भोजन में विषमश भोजन नहीं है वो लकड़ी का, का बनावा फल आदि बनावा देखा समझ लिया ये खाद्य नहीं मिथ्या है तो कोई इच्छा नहीं करता देने पर ही नहीं चाहिए नहीं कहता है तो सत्य तो दृष्टि होने पर ही इधम में से आती इच्छा होती आत्मा ही सत्य है और शत्रु तो, तो कुछ नहीं शास्त्र का सिद्धांत उसको बार बार विचार करने पर जैसे स्वप्न में मिथ्या दिखता है इस प्रकार मिथ्या जागर स्वपंत्र तो आत्मा सत्य तो ही नहीं तो, तो फिर किसकी इच्छा करेगा अभ्यास अज्ञान अवस्था में तो इच्छा करता है जो बोध हो जाता है आत्मा ही सत्य है परोक्ष रूप से निश्चय हो जाए तो भी संकल्प नहीं करता है। जो संकल्प नहीं करेगा मन का संकल्प सर... तो विकल्पात्मक संकल्प जो भी नहीं रहा तो अमनस्ता रहे मन अमनस्त को प्राप्त तो कर लिया मन का स्वरूप नहीं वादिस्तान रूप से सदरूप दम ही हो गया उस अति से कुछ नहीं रहा ग्राह्या भाव संकल्प का विषय कुछ नहीं रहा तो मन अग्रह अग्रह गया ग्रहण वर्जित ग्रहण विकल्प नही हो गया विद्यमान ग्रह हो ग्रहण ज्ञान संकल्प आदि रही तो मन हो गया जैसे नहीं तो शांत हो जाती इसी प्रकार का, का नहीं रहा। तो संकल्प तो मन हो जाता अग्रह समिस्थापो भी मनस स्वरूप निश्चित न मनस्तम आखिपति पूरेपी से आक्षेप करता है समाधि अवस्था में सुसूचित अवस्था में अनुभव भी, मन का अनुभव नहीं होता है किन्तु स्वरूप नित्यता न्याय तो के लोग वैशेषिक लोग कहते मन नित्य है परमाणु मन के अनुभव नहीं होने पर भी अभाव कैसे होगा नित्य न मनस्तम मन, था। मन, था। मन, था। मन था था। तो निश्चय है उपलम्बन नहीं होने पर भी समाधि अवस्था में सुचित अवस्था में मन रहेगा अमन ही होगा ऐसे आक्षेप करता है पूर्व जी कथम पुनर्मन भाव अमन कैसे होगा मन तो रहेगा ही मन भावते कैसे होगा ठीक है संकल्पो ही मनुष्य व्यावहारिकम रूपम व्यावहारिक रूपे संकल्प मन का पारमार्थिक रूप ब्रह्म ही सदृव ब्रह्म ही पारमार्थिक और मन होता अध्यस्थ और व्यावहारिक उसका व्यावहारिक स्वरूप संकल्प संकल्प विकल्प संकल्प से संकल्प का संकल्प के सापेक्ष संकल्प का विषय हो तो संकल्प होगा संकल्प के विषय नहीं तो संकल्प नहीं होगा जैसे ज्ञान सभी विषय होता है किसी विषय का ज्ञान जैसे संकल्प करेगा किसी के विषय विचार करेगा चिंतन करेगा स्मरण करेगा ज्ञान ये सब विषय कही संकल्प के, के सापेक्ष तदभावे तो जब ग्राह्य रूप संकल्पीय नहीं रहा तो संकल्प रूप नहीं रहेगा नव कि सर्वम आत्मीय इतना अवगमित सर्वम आत्मीव सर्व कलुद्रह्मीवाक्य ब्रह्म वेदम आत्मय वेदम बहुत श्रुतिवाक्य है वासुदेव सर्व निः नाना किंचन के आत्मा ही हे निश्चय हो जाए पर आत्माशत से कुछ नहीं तो संकल्प क्या रहेगा संकल्प भाव है पर मनस तो मनस्व मनस्त होना पड़ता मनय मनस्व नहीं रहा क्योंकि मनय मनस्त है संकल्पात्मक संकल्प नहीं रहा तो मनस्त भी नहीं रहा तो मन का यदि मनस्त नहीं रहा किन्तु भान होता है तो तथापि स्फूर चेद यदि स्फुरन होता है तो आत्मेयती थी आत्मा ही है। उसका जो स्वरूप अध्यक्ष का, का भान नहीं होता है तो स्फुरन होता है सदरूपण तो ही आत्मा है ना विवेक की मानो नाम आस्ती थी विवेक की दृष्टि मनोनाम कोई वस्तु ही नहीं संकल्प भान होता है संकल्प संकल्प नहीं तो आत्मरूप इस श्लोकाक्षर ही उत्तर महा शोक आत्म के शब्द के द्वारा उत्तर देता है सिद्धांत उच्यते आत्मेव सत्यम आत्मसत आत्मा ही सत्य मृतिकावत जैसे मृत सत्य है घटादि की अच्छा मृतिका पारमासिक नहीं घटाधिकारी के पीछे, जैसे आत्मा ही सत्य है स्वारी की अपेक्षा सत्यव सत्य दृष्टान महा आत्मा ही सत्य दृष्टान मृतिकावत यथा घटसरादिशु असत्यु घट शराधिकारी वास्तवणी सर्वोत्र मृत्ति का ही अविशेष मृत्ति का मात्र अनुच्चित सत्य में सत्य अनुगत मृत रूप सत्य घटावादी का अभी अभिचार होता है नष्ट होने पर मृत्यु है उत्पत्ति के पहले घटावस्था में नाश होने पर मृत्यु है अभ्यचारिक मृत सत्य और घट शराब नहीं शराब घट नहीं घटक नष्ट हो जाता है वास्तव नहीं तो घटा घटसरावादी असत्य है मात्रम मत्रमत तो सत्य तथे अनात्मसु असत्यसु जेते अनात्मस्तु सब असत्य आत्म सत्य समझना शब्द तत्सत्यवधारण कार्य दृष्टातिका सत्य सत्य मृत्ति सत्यं मृत्ति का दृष्ट मृत्का सत्यम मृत्ति सत्य दास्टाति का न आत्मा ही सत्य तदेव सत्यम सत्य में कहा तदे सत्यम तदव सत्यम नहीं कहा गया कि दृष्टाते जैसे मृत्ति सत्यम ऐसे दृष्टान दाष्टा में त आत्मा सत्य दास्टातिक आत्मा ही सत्य उत्तः दृष्टाते प्रमाण जैसे वाचारंभण वाणी का आलम है विकारिक का सत्यं अवशिष्टा अक्षरा व्याचि श्लोक की अन्य अक्षर की व्याख्या तस्या शास्त्राचार्य उपदेशोध आत्मसत्याबोध आत्महे सत्य उसका अनुबोध अनुबोध अनुपश्चात आनु शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात अवबोध ज्ञान आत्मसत्यानुबोध तेनाली संकल्प अभाव आते या न संकल्प संकल्प कोई नहीं रहने से संकल पे से तो संकल्प नहीं होगा न टीका नित्य तो ज्ञान है ना आत्मातिरिक्त अर्थ भावे निश्चित है आत्म तो ज्ञान से आत्मातिरिक्त अर्थ ही नहीं जब निश्चित होता है संकल्प का विषय नहीं रहे तो संकल्प नहीं होगा संकल्प विषय अभाव निर्धारण या संकल्प आप दृष्टान्त संकल्प के विषय का अभाव निश्चय हो जाने पर संकल्प नहीं होता है इसमें दृष्टान्त देते दाह्या भाव जल दाह्य काष्ठ नहीं रहते जलन अग्नि शांत हो जाती जैसा यथा अग्नि भावे दाह्य काष्ठ आदि नहीं है जलन न होती जलन नहीं होता इसी प्रकार संकल्पीय वस्तु विषय संकल्प का विषय अभावे संकल्प निरवकाश संकल्प का कोई अवकाश ही नहीं विषय होने पर संकल्प विषय ही मिथ्या नहीं संकल्प ही नहीं होगा संकल्प अभावे कि मनसोभावती मन का क्या होगा तो यदा यिन काले संकल्प का न यदा यदा नकल आत्मसतनेकल तदा याति, मन अमन हो जाता है ये तद काले अमनतामस्ता अमनी भाव यामनस्त प्राप्त तो कर देता है मन या गति ग्रे तन्मन ग्रहे यदि नी रहा तमनो अग्रह हो गया तन्मन अग्रह अद्यमान ग्रह ग्रहण ग्रहण रहित उसके ग्रहण वर्जित ग्रहण विकल्पित ग्रहण ज्ञान शुद्ध हो जाता है उस तो समय समाधि अवस्था में एक निरोध नाम का परिणाम कहा गया उससे अतिरिक्त तो परिणाम नहीं अग्र हो गया शुद्ध स्वरूप हो गया और ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप चनैया मदेवा